और भाइयों, ये है ऑडिबल ऑडिबल स्टूडियोज प्रस्तुत करता है नमक स्वादानुसार लेखक निखिल सचान कफील जाफरी की आवाज में परवाज अजूबा गया प्रसाद और सुपर कमांडो ध्रुव नानू के लिए यह वाला संडे अच्छा भी गया था और बुरा भी बुरा इस लिहाज से कह लीजिए कि अजूबा नानू की जगह सुबू से मिलने आया था अजूबा बहारिस्तान का रखवाला खुदा गवाह फिल्म वाला अजूबा वैसे तो सुबू नानू का सबसे अच्छा दोस्त था लेकिन यह बात नानू की समझ से बाहर थी कि अजूबा उससे मिलने क्यों नहीं आया सुबू ने बताया कि अजूबा काले कपड़े में सफेद घोड़े पर आया था सुबह की तो सांस ही अटक गई थी फिर भी सुबह डरा नहीं और दोनों की बातचीत हुई दोनों पहाड़ी पर गए और सुबू ने अजूबा को किला दिखाया स्कूल भी दिखाया उसने वो घर भी दिखाया जो नानू और सुबू ने चितकबरे पिल्ले के लिए बनाया था नानू को इस बात से रोमांच भी हुआ कि अजूबा उसका बनाया हुआ घर देखकर खुश हुआ होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसको यह भी लग रहा था कि सुबु ने अजूबा को यह बात बताई भी होगी या नहीं टाट और मिट्टी से मजबूत घर बनाने की तरकीब नानू ने ही भिड़ाई थी अगर उसने ऐसा बताया होता तो शायद कभी अजूबा उससे भी मिलने आ जाता अजूबा भी कमजोरों का दोस्त था और नानू भी उसे भी जानवर पसंद थे और अजूबा को भी जैसे अजूबा घोड़े को अपना भाई बोलता था वैसे ही नानू चितकबरे पिल्ले को अपना भाई कहता था सुबू ने अजूबा को बबूल का वो पेड़ भी दिखाया जिस पर पेशाब करने से गया प्रसाद को जिन चढ़ गया था सुबू ने अजूबा को वो बबूल का पेड़ भी दिखाया जिस पर पेशाब करने से गया प्रसाद को जिन जिनचढ़ गया था सुबू ने अजूबा को बताया कि उस दिन के बाद से गया प्रसाद रोज़ाना अपने दरवाज़े से बबूल के पेड़ तक लौटते लौटते जाता है और जिन के सामने उठक बैठक करता है उसकी जिंदगी इस क्रम के गोल चक्कर में फंस गई है और वो गोल चक्कर तभी टूटेगा जब बारिश से बबूल के पेड़ का एक एक कांटा धुलकर साफ हो जाएगा लेकिन इधर बीच तीन महीने से बारिश नहीं हुई थी और बादलों का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक सुबह की बचकानी बातों से अजूबा की हंसी छूट गई सुबह का माथा ठनक गया ठनकने वाली बात भी थी गया प्रसाद वाली बात सुबु और नानू के सिवा किसी और को पता नहीं थी एक तो सुबु ने भरोसा करके बिना बाइगॉट की कसम खिलाए अजूबा को इतनी खुफिया बात बताई और अजूबा उसकी बात को लंतरानी समझकर हंसने लगा दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई कभी ये भारी तो कभी वो भारी ऐसा लगता था कि इस बात का नतीजा निकलेगा ही नहीं कि आखिरकार दोनों में से कौन जीतेगा अगर नानू ने सुबू को अजूबा की कमजोरी ना बताई होती तो सुबू अजूबा से जीत ही नहीं सकता था सुबू ने मौका देखकर अजूबा के कंचों पर फैट मारा और अजूबा उठ नहीं पाया नानू एक तो इस बात से दुखी था कि अजूबा उसके बताए राज की वजह से हार गया और दूसरा इस बात से दुखी था कि अजूबा उससे मिलने नहीं आया खैर ये बात दुखी होने वाली थी तो लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छी बातें भी तो हुई थी जिनके लिए खुश भी हुआ जा सकता था मसलन नानू ने रेल की पटरी पर जो सिक्का रखा था वो चुंबक बन गया था नानू का खुद का बनाया हुआ चुंबक चितकबरा पिल्ला जो परसों ईट और टाट के बनाए घर से भाग गया था वो आज वापस लौट आया था और आते ही नानू के पैर चाटने लगा था मां ने सुबह ही उसको डांटा था कि उसके पैर जंगलियों की तरह हो गए हैं नहा फिर भी चितकबरा पिल्ला उसके गंदे पैर चाट रहा था उसकी आंखों से रोमांच के आंसू गिरे थे यह कहना मुश्किल है कि आंसू रोमांच के थे या ममता के या फिर खुशी के उंगली पर रख कर करीब से देखा जाता तो शायद अंदाजा होता कि उसमें नमक के अलावा मिठास किस बात की थी गणित की किताब के पन्नों के बीच में उसने जो पंख दबाया था उसने एक बच्चा दिया था एक बड़े पंख से तीन छोटे छोटे पंख निकले थे नानू का जी करता था कि वो यही सारे पंख अपने बाजू में बांधकर उड़ जाए और सारी दुनिया को बता दे कि पन्नों के बीच में पंख दबाने से बच्चे निकलने वाली बात झूठी नहीं है जब वो उड़ता तो उसे मूर्ख समझने वाले लोग मुंह बाए उसकी उड़ान को ऐसे देखते रह जाते जैसे नागराज की कलाई से सांप निकलता देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है ध्रुव की कॉमिक्स खूनी खिलौना रिलीज हुई थी और तौसी की रानी ने उसके बेटे टनी को जन्म दिया था नानू इतना खुश हुआ जैसे उसका छोटा भाई जन्माओ अपनी नीली पैंट और पीली बुशर्ट पहनकर वो घंटों दौड़ भाग करता रहा अपनी बहन को बौना वामन बनाकर उसने घंटों उधम मचाया पहले तो छुटकी बौना वामन बनने के लिए तैयार नहीं हो रही थी लेकिन जब बदले में यह तय हुआ कि अगली बार छुटकी ध्रुव बनेगी और नानू ग्रैंड मास्टर रोबो बनकर मार खाएगा तो वह झट से बोना वामन बनने के लिए तैयार हो गई लेकिन अजूबा उससे मिलने क्यों नहीं आया अजूबा का सबसे अच्छा दोस्त तो नानू ही था और सुबू तो इतना गधा था कि उसको अभी तक यह भी नहीं पता था कि अली और अजूबा एक ही इंसान निकलेंगे जबकि नानू ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अली और बहारिस्तान का मसीहा अजूबा एक ही इंसान है चुंबक स्कोर कार्ड और महेश मोटा नानू आज पूरी तैयारी से स्कूल आया था उसे अजूबा का बदला सुबू से निकालना था इससे पहले कि सुबू उसको अजूबा और अपनी फाइट की कहानी में एक चुटकी झूठ और दो चुटकी नमक स्वादानुसार मिलाकर सुना नानू ने उसे अपना चुंबक दिखाया अबे ये क्या है फट गई चुंबक है साले कहा से पाया बे मैंने खुद बनाया है ट्रेन की पटरी पर सिक्का रखकर क्या बात कर रहा है नानू ट्रेन से चुंबक कैसे बनता है गोली बांध रहा है साले गोली तो तू बांधता है साले मैं नहीं मानता कि अजूबा तेरे से मिलने आया था बता जरा कि बहारिस्तान का सबसे बड़ा शैतान कौन है अभी तू बुरा मत मान दोस्त चुंबक से क्या क्या कर सकते हैं अबे साइकिल मटकी लड़की कुछ भी खींच सकते हैं इससे फरिश्ते मूवी में नहीं देखा था उसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना चुंबक से कितना मचाते हैं अबे सही बे? सुन बे, तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझे एक खास बात बताता हूं अगर इस चुंबक का एक टुकड़ा दूसरे हिस्से से अलग भी कर दोगे तो भी मरने से पहले दोनों कहीं से भी एक दूसरे को खोज के चिपक जाएंगे सुबू का चेहरा आश्चर्य से एक इंच चौड़ा हो गया भावें कान तक तन गई और वह वही हरकत करने लगा जो अक्सर हैरानियत में किया करता था थूक गटकते हुए उसने पूछा वैसे ही जैसे इच्छाधारी नागिन मरने से पहले अपने नाक को खोज लेती है हा हां वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन हाँ काफी कुछ वैसे ही अजूबा को हराने के बावजूद भी सुबु नानू से पिछड़ता जा रहा था इस बार उसने थूक नहीं गटका चेहरे पर अथॉरिटी और रहस्य का मिश्रण लेप कर भारी आवाज में बोला भाई एक बात मैं भी बता रहा हूं प्लीज किसी और को मत बताइयो बाय गॉड की कसम खा पहले नानू ने चालाकी से बाई गॉड की जगह बाई गोड की कसम बोल दिया वो हमेशा ही यह चालाकी करता था आज वो एक बालिश भी यह गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था कि सुबह उससे ज्यादा कलाकार लौंडा साबित हो जाए प्लानिंग सही काम कर रही थी मास्टर प्लान परत दर परत अपना असर दिखा भी रहा था उसने सुबह ही ध्यान से चुंबक अपने बस्ते में डाल लिया था ताकि स्कूल पहुंचते ही स्कोर कार्ड वन जीरो से वन वन हो जाए चुंबक ने अपना असर दिखाया भी और वो ये बात देख भी सकता था सुबु का चेहरा उतर गया था नानू उसे एक जमाने से जानता था सुबह जब भी निरुत्तर होता था तो वो गांड खुजाने लगता था नानू ने चेक किया उसकी उंगलियां खाकी पैंट खुरच रही थी हाँ बता क्या बात है अबे अगर पंचमी के दिन ना किसी को सांप काट ले तो वो भी इच्छाधारी सांप बन जाता है नानू मिनट के लिए सुबू को अवाक देखता रह गया। क्योंकि कायदे से बात थी तो सही लॉजिक भी था लेकिन आज बात मानने का दिन था ही नहीं उसने विरोध करते हुए कहा अब इच्छाधारी सांप होने में ऐसा भी क्या भोकाल है बे दुनिया का सबसे बड़ा इच्छाधारी सांप नागराज है और वो ध्रुव से हार जाता है घंटा ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि परमाणु से बड़ा तेज कोई है ही नहीं अबे हर हीरो की अलग ताकत है आज तू हर बात पर भीड़ मत मुझ से। अब ये ऐसा नाजुक मौका था जहां पर नानू को रोक पाना मुश्किल था वो कॉमिक्स खाता था और कॉमिक्स ही पीता था परमाणु जैसे हीरो का नाम ध्रुव और नागराज के साथ लेना एक ऐसा अपराध था जिसके लिए क्षमा नहीं बनती थी बोला परमाणु क्या परमाणु से झांटू हीरो कोई है ही नहीं वो फर्जी है एकदम परमाणु के पास एक ही तो ताकत है और वह है परमाणु बम जिसे वो भी कभी नहीं छोड़ सकता फट्टूसाला छोड़ेगा तो सबसे पहले खुद ही मरेगा तू मुझसे एकदम फालतू की बात मत किया कर सुबु चुप हो गया क्योंकि एक बार फिर बात निराधार नहीं थी लॉजिक था सॉलिड कभी कभी सुबु हैरान हो जाता था कि नानू इतना सब कुछ कैसे जानता है फिर भी सुबु अब हत्ते से उखड़ चुका था क्योंकि नानू उसका हर एक तर्क बेदर्दी से काट दे रहा था सुबु बोला तू चूतिया है अब तू चूतिया है नानू ने कहा तू महा चूतिया है सुबह ने कहा अबे तू महा महा चूतिया है नानू ने कहा महा महा महा महा चूतिया है सुबह ने कहा मैं जितने बार चूतिया है कुतर्क की गुंजाइश ही नहीं थी लड़कपन में मैं भी तमाम बार ऐसे मोड़ पर फंसकर निरुत्तर हो चुका हूं दरअसल इसे डेड एंड कहते हैं क्योंकि इसके आगे कोई तरीका काम नहीं करता और सामने वाले को हार मान लेनी पड़ती है सिर्फ एक दांव है जो ऐसे में वही काम करता है जो धोबी पछाड़ करता है उतना ही असरदार सुबू ने वही दांव खेल दिया जो पहले बोलता है वही होता है यह क्या दांव सिरे से उल्टा पड़ चुका था स्कोर कार्ड फिर से दो एक हो गया नानू का चेहरा उतर गया और वो रोने लगा सुबु यह बात पढ़ सकता था उसने उसे सॉरी बोलने में ही समझदारी समझी लेकिन ऐसे में सॉरी भी काम नहीं कर रहा था और तब सुबह को वो करना पड़ा जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था सुबु बोला अच्छा सुन कल कोई अजूबा वजूबा मुझसे मिलने नहीं आया था सफेद झंडे बाहर निकाल लिए गए और लड़ाई खत्म कर दी गई नानू ने सुबु को अपना चुंबक खेलने के लिए दे दिया और तभी गणित के टीचर महेश जी क्लास में दाखिल हुए महेश जी डील डॉल में जितने मजेदार प्राणी थे स्वभाव से उतने ही खूंखार। जलवा यह था कि वे मात्र छींक दें तो लड़के मूद देते थे महेश जी ने आते ही बोर्ड पर एक सवाल लिख दिया उनकी चौक से सवाल छूटने का मतलब ही यही हुआ करता था कि लड़के उसे हल करना शुरू कर दें और वो सवाल लिखने के बाद अपने पेट पर हाथ फिराने में खुद को व्यस्त कर लेते थे इधर नानू और सुबु फिर से हुई दोस्ती की खुमारी में मगन थे वापस मिली दोस्ती पुरानी दोस्ती से ज्यादा मीठी होती सुबह ने नानू के गलबहिया डालकर कहा दोस्त बाई गॉड की कसम खा तो एक बात बताऊं अच्छा छोड़ मत खा ऐसे ही बता देता हूं तू मेरा पक्का दोस्त है एक बार इस हाथी ने अपने बच्चे को कंटाप मार दिया उसका कान फट गया और उसके बाद वो आज तक बहरा है चल चले क्या सच में और नहीं तो क्या मैं क्या भाई से झूठ बोलूंगा मुझे तो लग रहा है तू झूठ बोल रहा है क्योंकि इसका ना तो कोई लड़का है और ना ही इसका कोई लड़का हो सकता है मुझे सीटू भैया ने बताया था कि गले लगाकर होठ पर किस करने से बच्चा होता है इसके और इसकी बीवी के मोटापे को देखकर तुझे लगता नहीं है कि दोनों का पेट लड़ जाता होगा ये एक ऐसी लाइन थी जिस पर सुबह की टोटी खुल गई और वो चिरकाल के लिए हंसना शुरू हो गया नानू को पता था कि जब सुबह हंसना शुरू हो जाता है तो उसको रोकना लगभग असंभव हो जाता है मुंडी नीचे झुका के वो बस यही मना रहा था कि महेश जी उन दोनों को ना देख पाए नानू ने सुबह को जांग पर चिकोटी भी काटी कि वो चिहुक उठे और शायद हंसना बंद कर दे लेकिन जिसका डर था वही हुआ दोनों की पेशी लगा दी गई महेश जी का दंड देने का अंदाज भी निराला था अगर अपराध छोटा हो तो फर्स्ट डिग्री जिसके तहत चौक से बने हुए गोले को नाक से रगड़ मिटाना होता था दूसरी डिग्री के तहत ऐसे चार गोलों का नामो निशा मिटाना होता था और अगर छटाक भर भी चौक छूट गई तो थर्ड डिग्री जिसमें पूरे ब्लैक बोर्ड की सफाई डस्टर की जगह नाक से करनी पड़ती थी दोनों को थर्ड डिग्री मिली क्लास के सारे बच्चों में भाईचारे की लहर दौड़ गई पिटने वाले भाई भाई और बचने वाले उससे भी ज्यादा भाई भाई एक एक अक्षर मिटाते हुए दोनों यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि मोटे को ठीक बरगद के पेड़ के पास मुतास लगे और मूत की आखिरी बूंद छिटकते ही उसके शरीर से जिन चिपक जाए दोनों को बोर्ड पर लिखा हुआ सारा कुछ अगले दिन 50 बार कॉपी पर लिखने का दंड दिया गया बुझे मन बोझिल पाव और चमकती नाक लेकर दोनों अपने अपने घर की ओर रवाना हुए मान ना मान मैं तेरा भगवान लड़कपन का मानना ना मानना भी अजीब होता है मानो तो भूत प्रेत असली ना मानो तो देवता भी नकली पत्थर की मूरत, बेजान सी सूरत दिल लग जाए तो माटी में भी स्वाद ना लगे तो दाल भात बेस्वाद नानू रात भर से कांख में प्याज की गुल्थी दबा के लेटा हुआ था उसका मानना यह था कि ऐसा करने से प्याज की गर्मी कांक से गुजरकर माथे पर चढ़ जाती है और बुखार नहीं तो हरारत जरूर हो जाती दोनों ने तय किया था कि रात भर प्याज दबाकर सोएंगे सुबह जब मां उठाने आएगी तो खुद ही स्कूल जाने के लिए मना कर देगी सुबह जब मां उठाने आई तो नानू ने भरी आवाज में जवाब दिया कि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है मां ने माथा छुआ तो मामला चमाचम ही नजर आया मां से बहस करना बेकार था पता था कि जाना ही पड़ेगा बचपन में मां का कहा पत्थर की लकीर नहीं खुद पत्थर ही होता है और जिक्र नानू की मां का हो तो उसका कहा हुआ हर एक लफ्ज चट्टान होता था कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा था अजूबा तो अजूबा मुआ प्याज भी धोखा दे गया नानू बेमन से स्कूल जाने की तैयारी में बटन से बुशर्ट का एक पल्ला दूसरे पल्ले में टांक रहा था तभी खिड़की पर सुबू ने सिग्नल दिया है चू हैं चू औ चू नानू समझ गया कि सुबू ही आया है गधे और कुत्ते की अल्टरनेट आवाज उससे घटिया तरीके से निकालने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ था खिड़की में से एक अंडाकार मुंडी धीरे धीरे नुमाया हुई तो वही था सुबु ने पूछा प्याज ने काम किया जवाब ने नानू का बिना छिलके के प्याज जैसा मुंह देखकर वो समझ गया कि कुछ नहीं हो पाया दोनों झोला लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े अबे नानू मेरी नाक देख एकदम तोते जैसी हो गई है कल मेरी अम्मा ने पूछा कि ये क्या हो गया तो मुझे कहना पड़ा कि सवाल लगाते लगाते झपकी आ गई थी तो नाक सीधे मेज से टकरा गई अम्मा ने डाटा की ज्यादा पढ़ाई मत किया कर लेकिन कसम से इतनी घिसाई तो कारखाने में बापू भी नहीं करता होगा भाई मैं क्या सोच रहा हूं पता है क्या अगर आज भी घिसाई करनी पड़ी तो नाक की जगह खाली नथुने बचेंगे नानू की बात पर सुबह की हंसी छूट गई अबे यार तेरी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कितनी भी लगी पड़ी हो तू तो गजब हंसाता है साले तुझे हंसने की पड़ी है मैं हंसा रहा हूं मैं आज स्कूल नहीं जाने वाला नाक की नथुने लेकर तुझे घूमना हो तो घूम यार स्कूल तो मुझे भी नहीं जाना किसी तरह आज बच जाए तो फिर महेश मोटे का मुंह सीधे सोमवार को देखना पड़ेगा भाई बचा लेना यार दोनों मास्टर प्लान बनाने बैठ गए सुबह आज फिर नर्वस था सो खुजली जा रही थी नानू यहां वहां पेंडुलम की तरह घूम रहा था सुबह उसे प्रोत्साहन की नजरों से ऐसे देख रहा था कि नानू जो भी कर रहा है शायद वो इस सारे क्रियाक्रम और प्रोपोगंडा के बाद हर बार की तरह चिल्ला पड़े आइडिया लेकिन इस बार आइडिया नहीं निकला तय किया गया कि स्कूल के बजाय मंदिर चला जाए दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके खड़े हो गए बीच बीच में आंखें खाली ये देखने के लिए खुलती थीं कि बगल वाला भी झंडा बुलंद किए खड़ा है या दूसरे को देखकर हंस रहा लेकिन दोनों ही सच्चे भक्त की तरह हाथ जोड़े खड़े थे हिंदुस्तान में आस्था से ज्यादा मजेदार चीज सिर्फ भगवान ही है हिंदुस्तान में आस्था झटके में डोलती है और भटके तो बोलती है और बच्चों की आस्था इतनी मासूम हुआ करती है कि खुदा खुद भक्त बन जाए दोनों मन में प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई प्रार्थना सुन लेता है तो वो पूरी नहीं हो सकती हे भगवान मैं एक अच्छा लड़का बन दिखाऊंगा मुझे बस एक बार गणित के मास्टर जी से बचा ले हे hey भगवान मैं कभी उसे मोटा भी नहीं कहूंगा उन्हें मोटा नहीं कहूँगा सुबह ने जल्द ही करेक्शन किया मैं माँ का सारा कहना मानूंगा कभी गमले में दूध का ग्लास नहीं बहाऊंगा अगली बार से अपनी बहन को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा और जब उसका टर्न होगा तो उसे फिर से बौना वामन नहीं बनाऊंगा वो ध्रुव बनेगी और मैं मार भी खा लूंगा अगली बार से हमेशा स्कूल का काम पूरा रखूंगा कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दूंगा नानू ने आंखें खोली भावनाओं में बहकर वो शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया था नेगोशिएशन जरूरी था ज्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा आम सहमति के हिसाब से तय किया गया कि भगवान को दो रुपए भी चढ़ाया जाएगा सुबू के पास पचास पैसे के तीन सिक्के थे और नानू के पास एक दोनों ने उसे मूर्ति के पीछे रख दिया ताकि भगवान के अलावा कोई और उसे ना ले सके यह निर्णय लेने के लिए जिगरे कलेजे और हिम्मत तीनों की जरूरत थी तीनों लगाए गए और दोनों दोस्त एक आस्था लेकर मंदिर से अपने अपने घर रवाना हो गए जादूगर शंकर स्किन कलर की पैजामी और आबरा का डाबरा सुबह सुबह आज फिर खिड़की पर सिग्नलिंग चल रही थी सिग्नलिंग का पैटर्न बाकायदे फिक्स था वही ऑल्टरनेट हैं चू भो, भो। और उसके पश्चात कांच की खिड़की से एक अंडाकार आकृति का नुमाया होना पर पैटर्न में आज उत्सुकता कुछ एक दो चम्मच ज्यादा थी हैंचू और भाँ भाँ आज सुनने में ऐसे लग रहे थे जैसे सावन का गधार एक रहा हो और बारिश के मौसम का चुदासा कुत्ता कि आ रहा हो नानू की खिड़की पर आते ही सुबु ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया दूसरी दुनिया में स्वागत है मात्र पचास पैसे में अचंभे की दुनिया में मात्र पचास पैसे में पारलौकिक शक्तियों की दुनिया में मात्र पचास पैसे में मात्र पचास पैसे में भरम और रहम की दुनिया में मात्र पचास पैसे में जादूगर शंकर की दुनिया में आपका स्वा नानू ने अंगूठे से ठेपी लगाकर सुबह की जुबान जाम कर दी पूछा साले बावरे क्या हो गया आहू आहू जादू की दुनिया में आहू आहू अरे बाबरे कौन कैसा जादू आहूं, आहूं, आहूं, आहूं। अबे साले बताना ये बंदर चाल बाद में कर लेना भाई मेरे आज संडे है फिर कल परसों तरसों थरसों छुट्टी महेश मोटे को भूल जा कस्बे में जादूगर शंकर आया हुआ है जादू देखने चलते हैं नानू की आंखें अंधेरे की बिल्ली की तरह चमक रही थीं छोटे बच्चों की आंखों की भंगिमाएं संक्रामक होती दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो चमक एक की आंखों से दूसरे की आंखों तक फुदक आती थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का हाउ आई वॉट यू आर उन्हीं आंखों में छिटक छिटक तुकबंदी बिठा रहा था महेश मोटा हार गया था जादू की दुनिया जीत रही थी दोनों बनचर उछल उछल कर गा रहे थे आज की रात सनम डांस करेंगे डांस करेंगे रोमांस करेंगे ओहो आज की रात सनम लेकिन अचानक सुबु ने नानों के डांस पर लंगड़ मारा कुछ सोच के उसका मुंह समोसे जैसा हो गया था बड़े भाई जादू देखने के लिए पैसे कहां से लाएंगे जो कुछ था वो तो सब मंदिर में रखवा दिया तूने छोटे बच्चों की आंखों की भंगीमाएं संक्रामक होती हैं एक और समोसा छन गया डांस रुक गया रोमांस भी रुक गया चल मंदिर मंदिर सुबु ने पूछा हां मंदिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा हिंदुस्तान में आस्था से मजेदार सिर्फ भगवान ही होता है नानू ने सुबू को समझाया कि भगवान को पैसे से कोई मतलब मतलब नहीं होता चलकर देखा जाए अगर भगवान ने पैसा ले लिया होगा तो कोई बात ही नहीं अगर नहीं लिया होगा तो उसका यही अर्थ है कि उसे पचास पैसा नहीं चाहिए गालियां सरपट काट गलियां सरपट काटते हुए बड़ी सांसों से छोटी सासे छाटते हुए दोनों क्षण भर में मंदिर पहुंच गए दिल जोर का धड़कता था आज प्रश्न भगवान के लालच पर उठा था पचास पैसे के सिक्के वहीं रखे थे क्योंकि कमबख्तों ने सिक्के ऐसी जगह छुपाए थे कि पुजारी क्या भगवान भी नहीं खोज पाते दोनों ने सिक्के उठाए दौड़ना शुरू किया और अगले आधे घंटे में दोनों पंडाल के अंदर थे ज्यादा देर नहीं हुई थी अभी अभी जादूगर शंकर ने लकड़ी की छड़ी को खड़ा करके उसकी नोक पर एक लड़की को ऐसे सुलाया था मानो मां ने लोरी गा के सुला दिया हो सुबह और नानू को सांप सूंघ गया पूरे पंडाल को काटो तो खून नहीं जनता को लगा कि इसके बदले में इतनी तालियां पीट दें कि हथेलियों पर गुलाबी रंग का उबाल आ जाए जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा दाद चाहूंगा और उसके जवाब में तालियों की गड़गड़ाहट से जादूगर को लाद दिया गया बदले में जादूगर ने भी ऐलान किया अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जादूगर शंकर का इंद्रजाल जिसमें जादूगर शंकर खुद को तीन हिस्सों में बांट लेता है एक काले रंग का पर्दा लाया गया चमड़ी के रंग की चुस्त पैजामिया पहने दो औरतें जादूगर के सामने तैनात हो गई पर्दे के पीछे से जादूगर के बुदबुदाने की आवाज हो रही थी बिल्कुल वैसे ही जैसे पतीले से उबलकर गिरने से पहले दूध बुदबुदाता है नंग धड़ंगे सचाया ना घाघरा लुंगी से कबूतर निकला आबरा का डाबरा झूठन की हसाई हुई खुला भेद माजरा पलटन में बजी है ताली सोला सोला मात्रा सुबु ने धीरे से नानू से पूछा क्या लगता है तीन हिस्से होंगे क्यों नहीं होंगे अपनी बेवकूफी पे सुबू शर्मिंदा हुआ बात शर्मिंदा होने की थी भी सॉरी बोलकर उसने अपने चेहरे पर और अधिक भक्ति भाव ओढ़ने की कोशिश की और टुकुर टुकुर काले पर्दे को निहारने लगा चमड़ी के रंग की चुस्त पैजामिया पहने दोनों औरतें मुस्कुराईं और उन्होंने पर्दा ऐसे छोड़ दिया जैसे अलिफ लैला में मलिकाएं चेहरे से हिजाब गिरा देती थी हिजाब गिरा और सामने तीन जादूगर शंकर मुस्कुराते पाए गए जादू की जीत हुई महेश मोटा हार गया बहारिस्तान की जीत हुई कॉमिक्स की दुनिया जीत गई हर बच्चे के मासूम भरोसे की जीत हुई जादूगर शंकर तीन तरह की मुस्कुराहट से तीन जगह मुस्कुरा रहा था पर्दा वापस लाया गया वापस गिराया गया जैसे कि कैसेट उल्टी बजाई गई हो और कैसेट के उल्टी बजते ही तीनों जादूगर शंकर वापस एक जादूगर शंकर में इकट्ठे हो चुके थे जादूगर शंकर ने जनता की तालियों का अपनी मुस्कुराहट से शुक्रिया अदा किया और फिर से ऐलान किया अब आप में से कोई एक यहां पर आएगा और मैं उसे गायब कर दूंगा हाँ तो कौन है यहां आने वाला गायब होने के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल था पूरे पंडाल में कुल तीन लोग खड़े हुए लेकिन अचानक संख्या तीन से एक हो गई क्योंकि दो को उनके नातेदारों ने पागल हो गया क्या कहकर वापस बिठा लिया पहली लाइन में अभी तक खड़े इंसान को जादूगर ने बाइज्जत ऊपर बुलाया दोनों औरतें आई पर्दा लगाया बुदबुदाहट हुई पर्दा वापस गिराया और जादूगर ने मंत्र पढ़ा नंग दड़े सचाया न बुशट न घाघरा लुंगी से कबूतर निकला आभरा का डाबरा झूठन की हंसी हुई खुला भेद माजरा पलटन में बजी है ताली सोला सोला मात्रा वो इंसान गायब किया जा चुका था आइडिया पैटर्न नथुने और आखिरी सिक्के दिन भर जादू की दुनिया में हिलोरे लेकर जब दोनों घर लौटे थे तो ऐसे भाव विभोर थे जैसे कि सुहाग रात की अगली सुबह आदमी और, और औरत भाव विभोर पाए जाते हैं दोनों बोलते कुछ न थे बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और पता नहीं क्यों शर्माते भी जाते तमाम देर यही उपक्रम दोहराने के बाद नानू ने सुबह से कहा भाई मैं सोच रहा था कि अगर कल को जादूगर हमें गायब कर दे तो तो हम महेश मोटे के चुंगल से बच जाएंगे साला जब हमें देख ही नहीं पाएगा तो नाक क्या खाक घिसवाएगा क्या बोलता है सुबु की हालत फिर ऐसी हो गई थी जैसे भगवान राम के आगे हनुमान जी हो वो कहना चाहता था कि भगवान आप तो जो भी करेंगे वो सही ही होगा लेकिन सुबह कुछ कह नहीं पाया बस सोच ही रहा था कि नानू की खोपड़ी में इतने आइडिया आते कैसे हैं यार देख हमारे पास अभी भी पचास पैसे के तीन सिक्के और हैं हमारे पास मतलब भगवान के पास यानी कि हम तीन बार और जादू देख सकते हैं और अगर तीनों में से एक भी बार उसने हमें आगे बुला लिया तो समझ कि जैकपॉट लग गया इतना चांस तो ले ही सकते हैं क्या बोलता है सुबह को मास्टर प्लान बहुत पसंद आया तय किया गया कि दोनों मंदिर जाकर भगवान से बाकायदा क्षमा मांगकर सिक्के ले आएंगे और अपने किस्मत आजमाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब भी यही है कि भगवान भी चाहता था कि उसको बीच में टांग अड़ाने की जरूरत ही ना पड़े और काम भी हो जाए अगले दिन दोनों मंदिर गए और सिक्के लेकर जादूगर के पंडाल में पहुंचे दोनों आगे वाली सीट पर ठीक उसी जगह बैठे जहां से पिछली बार आदमी को जादूगर ने ऊपर बुलाया था जादूगर ने वही सारे जादू फिर से उसी महारत और सफाई के साथ दिखाए लेकिन दोनों को तो बस गायब होने वाले जादू का इंतजार था जादूगर ने फिर से जनता से वही सवाल पूछा इस बार फिर चार पांच लोग ही खड़े हुए लेकिन एक ही आदमी की किस्मत बुलंद हुई नानू और सुबू का नंबर नहीं आया लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी दो दिन और किस्मत आजमाने की कोशिश की लेकिन ढाक के तीन पांच कमबख्त हर बार कोई और ही बाजी मार ले जाता था दोनों जासूसी दिमाग लगाकर रोज इस बात का पैटर्न समझने की कोशिश करते थे कि जादूगर आखिरकार कहां बैठे आदमी को उठाता है या उसकी फेवरेट पोजीशन क्या है दोनों रोज जादू देखने के बाद घर आकर मिट्टी पर पंडाल का कच्चा नक्शा बनाते थे और यह भिड़ाने की कोशिश करते थे कि कल संभावित जगह कौन सी हो सकती है वैसे तो उन्हें भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों यह सब क्या कर रहे हैं पर यह जरूर समझ आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं कल से स्कूल खुलने वाला था पचास पचास के चारों सिक्के खत्म हो चुके थे गायब होने का मास्टर प्लान खुश हो गया जिसका सीधा सीधा अर्थ यह था कि महेश मोटा जीतने वाला है सुबु ने कहा अब अब मतलब अब मतलब कल क्या होगा नाक तो पहले घिस चुकी है खाली नु बकाया है अब कल पता नहीं क्या घिसवाएगा कुछ नहीं होगा चल जल्दी से जादूगर के कमरे में चल उसके पैरों पर गिर जाएंगे देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही दोनों तंबू के नीचे से सरक गए शंकर दोनों को देखकर हैरान था हालांकि वो कुछ कुछ समझ रहा था क्योंकि ये दोनों कंबक रोज पंडाल में आकर अपनी एड़ियों पर उचक कर दाहिना हाथ तानकर कर चार इंच से छ इंच बनने की मशक्कत करते थे ताकि जादूगर किसी तरह उन्हें ऊपर बुला ले हाथ इस तरह से दाए बाएं हिलाते रहते थे जैसे सरेंडर करने के लिए दुश्मन झंडा लहरा रहा हो ऐसी मन लुभावन मूर्तियां दिमाग में एक बार छप जाती हैं तो आसानी से मिटती नहीं है शंकर पहचान गया था तुम दोनों यहां कहां से शंकर आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही दोनों उसके पैरों पर गिरकर दंडवत करते पाए गए दोनों के चेहरे जमीन की ओर थे इसलिए यह नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी आवाज किसकी थी लेकिन आवाजें कुछ इस तरह थी शंकर जी प्लीज हमें बचा लो नहीं तो महेश मोटा हमारा कचुअर बना देगा उसने हमें पचास पचास बार एक जवाब लिखने के लिए कहा है लेकिन हम पचास पचास बार जवाब लिखेंगे तो हमारी उंगलियों को लकवा मार जाएगा प्लीज हमें गायब कर दो जिससे कि वो हमें देख ही ना पाए हां प्लीज हमें गायब कर दो नहीं तो बस प्लीज हमें गायब कर दो भगवान की जगह जादूगर ने ले ली थी जरूरत में जो जरूर आए वही भगवान हमारी चवन्नियां भी खत्म हो गई हैं शंकर जी प्लीज हमें गायब कर दो छोकरो मैं तुम दोनों को गायब नहीं कर सकता हूं शंकर ने साफ कह दिया जादूगर इतना निष्ठुर निर्दयी निर्मम निर्मोही कैसे हो सकता था एक पतली आवाज और दूसरी उससे तनिक और पतली आवाज इस कुठाराघात से ऐसी सुन हो गई थी जैसे जेब में से शब्द खत्म हो गए दोनों ने जेबें उल्टा करके बाहर निकाल कर झाड़ झाड़ कर भी देखा न तो जेब में कोई शब्द ही बचा था और न ही कोई आइडिया सुबू और नानू ने वही किया जो इस समय सबसे बेहतर तरीका हो सकता था यह प्रयास सायास था या अनायास ये तो नहीं पता लेकिन दोनों की आंखों से अश्रु धाराएं ऐसे बह रही थीं कि जादूगर के एक एक कतरे को आखिरी जर्रे तक अपने में बहा ले गईं। जादूगर को जल्द ही अपनी बात वापस लेनी पड़ी अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है तुम दोनों सिर्फ महेश मोटे के सामने गायब हो सकते हो बाकी सब लोग तुम्हें देख सकते हैं बोलो मंजूर है मंजूर न होने की गुंजाइश ही नहीं थी दोनों ने झटपट अपनी आंखें बंद कर ली जादूगर ने आंखें खोलने को कहा अब जाओ पहले गायब तो करो तुम दोनों गायब हो चुके हो महेश मोटा तुम दोनों को नहीं देख पाएगा अब जाओ यहां से लेकिन तुमने वो सब तो कहा ही नहीं वो कुछ नंग धड़ंगे बुशर्ट और घाघरा मैंने कहा ना तुम दोनों गायब हो चुके हो आल्हादल बड़े लड़ैया बैल बेच के लायक गधैया रात भर दोनों को खुशी से नींद नहीं आई दोनों दिमाग में तरह तरह के प्लान बना रहे थे सुबह सोचता था कि वो पीछे से जाकर महेश मोटे की पतलून पर चौक से एक बड़ा सा गोला बना देगा ताकि वो बोर्ड पर लिखने के लिए पीछे घूमे तो पूरी क्लास उस पर हंसे अगले दिन दोनों सबसे पहले जाकर क्लास में बैठ गए महेश मोटे का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था सभी बच्चों को हैरानी हो रही थी कि आज दोनों बड़ी तबीयत तभी से पिटने वाले हैं फिर भी इतनी ढिठाई और बेशर्मियत से हंस क्यों रहे है? खैर बेशर्मों को बाशर्म बना देने वाला महेश मोटा आ गया था और उसकी आंखें दोनों को खोज रही थीं। दोनों की हंसी थामे नहीं थमती थी दोनों हथेलियों से कसकर होंठ दबाकर हंसते थे लेकिन महेश जी उन दोनों को खोज नहीं पा रहे थे आज कहां हैं दोनों ढपोर शंख एक सूखे लड़के ने मोटी आवाज में जवाब दिया सर वो दोनों आज आगे बैठे हुए हैं ना ओहो तो आज यहां बैठे हैं मेरे दोनों वीर बहादुर आल्हा और उदल आइए अपनी अपनी कॉपी दिखाइए लिखा है ना पचास पचास बार दोनों मुंह खोले अवाक निर्निमेश महेश जी को निहार रहे थे दोनों को काटो तो खून नहीं जादूगर उनके साथ धोखा नहीं कर सकता था या फिर उसका जादू महेश जी पर चला ही नहीं दोनों अपनी जगह से हिलने की स्थिति में नहीं महेश जी ने उन्हें कष्ट देना उचित भी नहीं समझा खुद अपने हाथों से दोनों का एक एक कान पकड़कर स्टेज पर मूर्तिवत स्थापित कर दिया दोनों खूब उड़ाए गए खूब भी और बहुत खूब भी एक कमजोर रग दब सी गई थी उपाय जरूरी था और चोट जब इस तरह की हो तो उसका उपाय सिर्फ बदला होता है बदला गणित के मास्टर से अब क्या ही लिया जाता बाद में भले ही लिया जाता अभी तो जादूगर से हिसाब किताब बाकी था दोनों ऐसे रोते थे जैसे ब्रज की गोपियां किसी भी उद्धव का कलेजा उन दोनों को देखकर डोल ही जाता सुबह ने नानू से कहा चल सीधे पंडाल शंकर हां हिसाब किताब किए बिना सांस नहीं लिया जाएगा क्या लगता है तुझे होगा वह वहां जिसके मन में चोर होता है वो पहले ही डर के भाग जाता है मुझे नहीं मालूम बस चल वहां बस्ता टांगे हुए दोनों सीधे शंकर के पंडाल में पहुंचे अब बदला लेने की बारी थी लेकिन बदला कैसे लेना था यह दोनों में से किसी को पता नहीं था दोनों एक दूसरे का और फिर शंकर का चेहरा देख रहे थे चुप्पी तोड़ी गई तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया सवाल विद्रोह के साथ पूछा गया था और खत्म कारुण्य के चरम पर हुआ था आए बदला लेने थे लेकिन हुआ कुछ और ही सवाल खत्म करते करते दोनों इतना रोए जितना कि महेश मोटे के मारने पर भी नहीं रोए थे अगर कोई शंकर से पूछता तो उसके अनुसार ये चीटिंग थी दोनों बच्चे लड़ लेते तो ठीक था कोई शक्तिशाली इंसान आकर उसे पीट देता तो भी ठीक था लेकिन ये ये तो सरासर चीटिंग थी क्योंकि इसका कोई भी उपाय उत्तर प्रत्युत्तर अथवा नुस्खा उसके पास नहीं था अब अगर वो अपनी जादू की टोपी में हाथ भी डालता तो कुछ निकलकर नहीं आता शंकर अपना इंद्रजाल भी चलाता तो वो एक का तीन हो जाता लेकिन फिर पीर भी तीन गुनी हो जाती शंकर ने धीरज रखा और पूछा क्या तुम लोग गायब नहीं हुए सुबह चिल्लाया होते कैसे तुम ढोंगी हो दुखी मत हो छोकरों कुछ कम ज्यादा हो गया होगा ये जादू भी एकदम खाने के पकवान की तरह होता है मेरे दोस्त और इसका मंत्र नमक धनिया हल्दी के माफिक होता है एक आधा चुटकी कम ज्यादा हुआ नहीं कि सत्यानाश हो जाता है एक दो मिनट ज्यादा पकाया नहीं कि सब गुलगोबर। इस बार मैं पुनरावृत्ति मंत्र करूंगा बहुत देर से चुप खड़ा नानू बोला उससे क्या होगा पुनरावृत्ति मंत्र से एक चीज बार बार हो जाती है दोहराई जा सकती है तो बस तुम दोनों एक एक बार अपनी कॉपी पर वो लिख डालो जो कि मास्टर जी को दिखाना है आज पूर्णमासी है मैं उस पर अपना जादुई पंख फिराऊंगा और वो उसकी पचास बार पुनरावृत्ति कर देगा सुबु ने नानू की तरफ देखा आंखों ही आंखों में सवाल पूछा गया कि जादूगर पर अब भरोसा करना है या नहीं सवाल का जवाब हां था मरता क्या न करता दोनों ने एक एक बार कॉपी पर जवाब लिखकर जादूगर को कॉपी थमा दी अब तुम दोनों कल सुबह मैं रात को बारह बजे इन दोनों पर पंख फिराऊंगा कल सुबह आकर अपनी कॉपी ले जाना पूर्णमासी पुनरावृत्ति मंत्र और जादुई पंख दोनों को रात भर नींद नहीं आई आती भी तो कैसे मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कल उनके हर एक भरोसे का फाइनल एग्जाम था कल पिछड़ने का मतलब था कि शायद उनकी काल्पनिक दुनिया झूठी है नागराज ध्रुव सी उसका अभी अभी पैदा हुआ बेटा टनी बरगद का जिन और शायद अजूबा भी नानू ये एकदम नहीं चाहता था कि दुनिया में कोई भी हरकत उसके इस भरोसे को तोड़ सके उसे वो सारे मौके याद आ रहे थे जब जब उसका भरोसा सच साबित हुआ था सब कुछ उसके दिमाग में फिर से एक चक्कर घूम जाता था मसलन किताब में दबे पंख से बच्चा निकलना कोई मामूली बात नहीं थी गया प्रसाद को जिन चढ़ जाना भी मामूली नहीं हो सकता था उसकी चुंबक भी अभी तक सटीक काम करती थी दिमाग में यही सब गढ़ते बुनते उसे नींद आ गई सुबह सुबह उसकी नींद सुबह की सिग्नलिंग से खुली वो आज फिर गा रहा था और बेतहाशा नाच रहा था आज की रात सनम डांस करेंगे डांस करेंगे रोमैंस करेंगे नानू ऐसे छिटक के खिड़की पर आया जैसे एक कंचा मारो तो दूसरा कंचा अपनी जगह से छिटक जाता है अबे क्या हुआ आज की रात सनम डेंस करेंगे देंस करेंगे, मैंस करेंगे अबे बोलना भाई हुआ क्या आज की रात सनम डेंस करेंगे डेंस करेंगे रो करेंगे अबे बोल नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा जादूगर से कॉपी लेने जाना है या नहीं भाई मेरे रात भर ऐसी फटी हुई थी कि नींद ही नहीं आ रही थी आज सुबह जल्दी से उठकर सीधे शंकर के पंडाल में गया डर लगता था कि कहीं वो हम दोनों से डरकर पंडाल उखाड़कर कर भाग ना गया लेकिन ये देख सुबु ने शर्ट के बटन खोलकर अंदर से दोनों कॉपियां निकाली तो उसकी मुस्कुराहट देखकर नानू समझ गया कि पूर्णमासी का पुनरावृत्ति मंत्र काम कर गया है सुबु ने पूछा भाई क्या लगता है उसने खुद तो नहीं लिख दिया होगा ना रात भर में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 और कुलांचे मारते हुए छोटी सासों को बड़ी सासों से काटते हुए स्कूल के लिए रफू चक्कर हो गए जादू की दुनिया जीत चुकी थी महेश मोटा हार गया था सुपर कमांडो ध्रुव जीत गया था नागराज और टनी जीत गए थे लड़कपन जीत गया था